महाभारत शांति पर्व सततमो शांतिपर्व चतुष्ट शमोध्याय अत्यंत नीच पुरुष के लक्षण युधिष्ठिर्वाच आ निशंस्यम विजाबी दर्शन न सताम सदा निशंसा विजाबी तर्म च भारत युधिठि ने पूछा भरत नंदन सदा श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन और दर्शन से मैं इस बात को तो जानता हूँ कि कोमलता पूर्ण बर्ताव कैसे किया जाता है परंतु निसंथ मनुष्यों और उनके कर्मों का मुझे विशेष ज्ञान नहीं है कंटकां कांश उपमग्न च वर्जयंते यथा नथा नृसंथ कर्माणम वर्जयंते नरानरम जैसे मनुष्य रास्ते में मिले हुए कांटों को और आग को बचाकर चलते हैं उसी प्रकार मनुष्य निसंथ कर्म करने वाले पुरुष को भी दूर से ही त्याग देते हैं नृसंथो दस्माकर्मिश्चय भारत गुरुनंदन नुनुष्य श्लोक और परलोक में भी सदा ही शोक की आग से जलता रहता है अतः अच्छा आप मुझे निशंस मनुष्य और उसके धर्म कर्म का यथार्थ परिचय दीजिए स्पृह सहिता चिस्था चर्मण आक्रोष्टाक्रोषते च वंचित बुध्यते दत्ताषुद्रो नई कृतिक असंविभागे मैं चथा सी कथन संकी पुरुषो सताम ृपणोवाहारत अशेष गुण गुण बहुवी कौ मनस्वी चुथंस भीष्मी ने कहा राजन जिसके मन में बड़ी घृणित इच्छाएं रहती है जो हिंसा प्रधान कुशित कर्मों को आरंभ करना चाहता है स्वयं दूसरों की निंदा करता है और दूसरे उसकी निंदा करते हैं जो अपने को देव से वंचित समझता और पाप में प्रवृत्त होता है दे हुए दान का बारंबार बखान करता है जिसके मन में विषमता भरी रहती है जो नीच कर्म करने वाला दूसरों के जीविका का नाश करने वाला और शठ है भोग की वस्तुओं को दूसरों को दिए बिना ही अकेले भोगता है जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है जो विषयों में आशक्त अपनी प्रशंसा के लिए दर्द से बढ़ चढ़कर कर बातें बनाने वाला है जिसके मन में सबके प्रति संदेह बना रहता है जो कौमी की तरह वंचक दृष्टि रखने वाला है जिसमें कृपणता कूट कूट कर भरी है जो अपने ही वर्ग के लोगों की प्रशंसा करता सदा आश्रमों से द्वेष रखता और वर्ण संकरता फैलाता है तथा हिंसा के लिए ही जिसका घूमना फिरना होता है जो गुण को भी अवगुण के समान समझता और बहुत झूठ बोलता है जिसके मन में उदारता नहीं है और जो अत्यंत लोभी है ऐसा मनुष्य ही निशंस कर्म करने वाला कहा गया है धर्मशीलम गुणोपेतम पाप मित्यवश्य आत्मशील प्रमाण निक वह धर्मात्मा और पुरुष को ही पापी मानता है और अपने स्वभाव को आदर्श मानकर किसी पर विश्वास नहीं करता है। परेशान सदु समान से उपघात जहाँ दूसरों की बदनामी होती हो वह उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरे के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है तथोपकार वंचितम पर दत्वा धनम काल हे संतपत्योपक जो उसका उपकार करता है उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत समय तक पश्चाताप करता रहता है भक्षम साधु भोजन पर मृतम वधे जो मनुष्य दूसरों के देखने रहने पर भी उत्तम भक्ष पेय लेह तथा तो दूसरे दूसरे भोज्य पदार्थों को अकेला ही खा जाता है उसको भी निसंत ही कहना चाहिए ब्राह्मण्य प्रदायाग्रम सुहृद्य सहा सैत्य लगम य चाण्यम स्तुत जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने सुहदों के साथ स्वयं भोजन करता है वह इस्लोक में अनंत सुख भोगता है और मृत्यु के पश्चात लोक में जाता है एसते भरत श्रेष्ठ अनिक सदा अभिवर्जन जो ही पुरुषेण अभिजानता भरतश्रेष्ठ इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यहाँ निशंस मनुष्य का परिचय दिया गया है विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह सदा उससे बचकर रहे ये श्री महाभारत शांति पर्वणी आपद धर्म पर्व नृसंसाक्षारी चतुष्ट अधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में निसंथ का वर्णन विषयक एक अध्याय पूरा हुआ